यह अद्वैत प्रकरण का द्वितीय कार्य विचार कर रहे हैं अतो वक्ष्याम्य कारपण्यम अजाति समतम यथा न जायते जो भेद दर्शन करते हैं वो कृपण हुए हैं इसलिए यह कारिका का कार कहते हैं कि की अकारपण्यम कहूँगा अकार्पण्य अर्थात तो अद्वैत अर्थात ब्रह्म इसका व्याख्यान करूंगा गतम गता और यथा निर्विशेषमत न जायते इस ब्रह्म में वास्तव कुछ उत्पत्ति कभी होती ही नहीं है किंतु तो दिखता है वास्तव जो कार्य होता है वो मिथ्याय है इसको कहने के लिए आगे टीका में अंतिम पंक्ति में तिथ्याभूतम प्रमाण मह तर्था द्वैतम कार्य वो जो द्वैत है कार्यवर्ग है जो दिखता है वो सब मिथ्या है इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में उपनिषद का ये प्रसिद्ध प्रमाण है वाचा वाचारंभम विकारो नाम इत्यादि वाचा वाचा तृतीया है षठी अर्थ में अर्थात वाचो आरंभण आरंभ में कर्ण में लूट है आरभ्यते अन आरंभण तो वाच्ठी है अर्थात तो, शब्द का आरंभ होता है जिसके द्वारा उसको कह कहा जाएगा वाचारम्भ वो कौन है विकार जो विकार है कार्य है इसी के द्वारा शब्द का आरंभ होता है तो शब्द प्रयोग करने के लिए एक निमित्त तो मिलता है अगर मिट्टी है तब हम घट बोल करके शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे जब हम उसी में मिट्टी में एक नाम रूप डाल देते है एक रूप डाल देते हैं अलग कुछ बना देते हैं रूप तब तो अलग शब्द व्यवहार करने के लिए निमित्त बन गया तो ये वाणी आरम्भ वाणी का आरम्भ का ये निमित्त बन जाता है जितने विकार विकार कार्य जातम ये सब नामध्येयम नामध्येयम यहाँ स्वार्थ में धेय होता है अर्थात तो नाम मात्र भाग रूप नाम ऐसे वर्तिक हैं तो नामध्येय अर्थात नाम, तो नाम मात्र नाम मात्र कहने का अर्थ है तो कोई वहाँ अर्थ नहीं है घटो बोलकर के कोई अर्थ नहीं है घटो बोलकर केवल नाम मात्र है अर्थ वहाँ क्या है मिट्टी है इसी प्रकार की जो भी कार्य देखेंगे हम सामने में रास्ता में चलते हम कहेंगे वृक्ष गया हम कहेंगे ये वृक्ष नहीं है ये तो नाम मात्र ये क्या है कहते हैं पृथ्वी है तो ये पृथ्वी क्या है ये नाम मात्र ये फिर क्या है कहें पृथ्वी का कारण क्या है जल तो जलोग फिर इस प्रकार विचार करेंगे अंतिम जाकर आकाश में, जा में रुक गया ये केवल आकाश है ये कुछ है दृश्यमान पदार्थ ऐसा नहीं है पर ये आकाश कहाँ से आया क्या चीज है कहते हैं तो आकाश केवल एक नाम है ये तो वास्तविक ब्रह्म ही है इसी प्रकार की लय चिंतन करते हैं ये तत्व पदार्थ का शोधन होता है इस प्रकार इत्यादि श्रुतिभ्य टीका में कापण्यम उत्तर तद अभाव रूपम अकार्पण्यम प्रकटयती अकार्पण्य क्या समझाने के लिए पहले कार्पण्य क्या कह दिए और अभी अकार्पण्य इसको भी स्पष्ट करते हैं कार्पण्य मुक्त कार्पण्य हो गया जो भेद दर्शन करना द्वैत ये तदाव रूपम तदभाव रूपम देखिए आठ नंबर टिप्पणी आ दिया है तद अभाव रूपम अर्थात ब्रह्म द्वैत का अभाव रूप हो जाएगा कहेंगे इस प्रकार नहीं है तद अभाव उपलक्षित मितिया ब्रह्म स्वयं तो अभाव रूप नहीं है और ब्रह्म में द्वैत का अभाव यह भी नहीं है क्योंकि ब्रह्म में अगर द्वैत का अभाव मानेंगे कोई पारमार्थिक को वास्तव वस्तु तो फिर एक हो गया ब्रह्म एक हो गया द्विताभाव इसको लेकर के द्वितापत्ति होगी इसलिए कहते हैं द्वैता भाव से उपलक्षित जो उपलक्षण होता है वो लक्ष्य कोटि में नहीं आता है जैसे कहते हैं काकवत देवदत्त से गृहम तो किसको बताना चाहता है वो घर को बताना चाहता है ये का गृह का एक अंश है नहीं।, नहीं है इसी प्रकार की द्वैता भाव के द्वारा उपलक्षित होगा ब्रह्म तो ये द्वैता भाव ये ब्रह्म का कोई अंश नहीं है क्योंकि अगर उसका अंश बन जाएगा तो फिर द्वैतापति हो जाएगा एक ब्रह्म हो जाएगा एक द्वैता भाव हो जाएगा तद तो अभाव टिप्पणी में कहते उपलक्षणम में तद अभाव अम प्रकट अकार बताते हैं भाष्य में ये जो, जो अल्प हो गया मर्त्य हो गया असत मिथ्या हो गया तद विपरीतम सबातरम अजम अकार्यम भूमाख्यम ब्रह्म सबायाभ्य बाह्य बाह्य अभ्यंतरम बाह्यभ्यंतर है बाह्य का साथ जो है कार्य कारण के साथ कौन रहेगा करने कार्य कारण का जो अधिष्ठान है तो हो गया ब्रह्म और अजम अजम अर्थात उत्पत्ति नहीं है उसका अकारपण्यम द्वैतरहित भूमाख्यम भूमा व्यापक तत्व तो बहुोर्लोको भू भूच बहु हो, उसे ये भूमा भूमा शब्द बनता है, इति व्यापक। द्वैत का विपरीत अद्वैत ये ब्रह्म हो गया आगे भाष्य में कहते हैं याप्य अविद्यात सर्व कार्पण्य निवृत्ति तद अकारपण्य वक्षाथ याप्य यथ तो कहने से पूर्व का परामर्श करेगा पूर्व में किसको कहा यत तो शब्द का पूर्व में क्या है ब्रह्म तो यत तो प्राप्ति अर्थात ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा तो प्राप्य का अर्थ टीका में कहते हैं प्राप्य ज्ञात्व यावत जिसको प्राप्त करके अर्थात जिसको जान करके ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो भाष्य में यत प्राप्य जिसको जान करके अविद्यात सर्व कार्पण्य निवृत्ति अविद्या के द्वारा जो सब कार्पण्य कार्पण्य तथा द्वैतम अविद्या के चलते जो सब द्वैत अनुभव होता है वो सबकी निवृत्ति हो जाएगी तद अकार्पण्यम जिसका ज्ञान होने से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है उसको कहा तो जाएगा अकार्पण्यम ओ अद्वैत बक्ष्यामी ग्रंथकार यहाँ प्रतीज्ञा करते हैं अतो बक्ष्यामी कहूंगा तो टीका में द्वितीय पादम ब्याच तो द्वितीय पादम ब्याचस्टे श्लोकों का द्वितीय पाद अजाति समतम ब्याचस्ट का कर्ता कौन हो जाएगा भाष्यकार और वक्ता टीकाकार टीका कहते हैं कि व्याचस्टे भगवान भाष्यकार व्याख्यान करेंगे भाष्य में तद अजाति क्योंकि ब्रह्म नपुंसक हुआ इसलिए अजाति नपुंसकसर्ग नहीं है सो तद अजाती। तद तद अजाती तद अर्थात अर्थात ब्रह्म हो जाती सोमर नपुंस काज ब्रह्मण समर्था सर्वसा गत द्वितीय पद गतम तीन टिप्पणी गतम अच्छा दोनों दोनों बाद में आएगा तीन नंबर टिप्पणी सर्वसाम्यम गर्थात गतम का निर्विशेष हो जाना है बार बार ये अर्थात यही ब्रह्माभ्यास है हमको विचार करना है हमें कोई विशेष नहीं है ये बार बार विचार करना है तो ये निर्धर्मकथा हमें कोई धर्म नहीं है टीका में सर्वात्म साम्यम निर्विशेषत्व ग्र हेतु पृछती सर्वात्मना साम्यम अर्थात तो सब रूप हो, हो गया हो करके निर्साम्य निर, का अर्थ हो गया निर्विशेष निर्विशेषत्व गर्थात तो प्राप्त निर्विशेष रूप हो गया इतियत्र हेतु पृछती कैसे निर्विशेष हो गया तो ये ब्रह्म निर्विशेष कैसे हो जाएगा भाष्य में पूछते है कस्मात कस्मात पूर्व पक्ष पूछता है ये ब्रह्म निर्विशेष कैसे होगा उत्तर देते हैं टीका में निर्विशेषत्व हेतु आह निर्विशेष में हेतु पूछते हैं मतलब हेतु आह पूर्व पक्ष पूछा हेतु क्या है सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में अवयव वैषम्य अभा ब्रह्म निर्विशेष क्यों है क्योंकि अवयव में उसका कोई वैषम्य नहीं है ब्रह्म का अवयव कितने है अवयव है नहीं तो अवयव का वैषम्य भी नहीं होगा अवय वैषम्य ठीक है में हेतु एवं प्रकटयन व्यतिरेक मुखेण अजत्व प्रपंच हेतु ब्रह्म निर्विशेष क्यों हुआ क्योंकि अवय वैषम्य नहीं है ये हेतु हो गया ये हेतु को स्पष्ट करते हुए व्यतिरेक मुखेन दिखाते हैं ब्रह्म निर्विशेष क्यों है क्योंकि अवयव वैषम्य नहीं है उसका व्यतिरेक कहेंगे तो ब्रह्म में कोई अवयव नहीं है इसलिए अवयव विशेष नहीं होता है उसका व्यतिरेक कैसा दिखाएंगे अगर अवयव होता तो वहां विषमता हो जाता इसको दिखाते हैं व्यतिरेक मुखेनो प्रकट व्यतिरेक मुखेन अजत्वम प्रकट यति ब्रह्म अज है इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में यद भी वस्तु तद् अवयवेर तद अवयवर वैषम्यम गायत लगे यद्धी में जयो हो यद्धी, जो यदि जोय जो सावयव होगा ऐसा वस्तु तद् अवयवेर अवयर वैषम्यम अवयव के द्वारा वैषम्य को प्राप्त करेगा अवयव के द्वारा में कैसा हो जाएगा कभी गंगा जी में जल ज्यादा हो गया और कभी गंगा जी में जल का स्तर घट गया कहते हैं उपचय चार नंबर टिप्पणी उपचय अपचय उपचय वृद्धि अपचय ह्रास अवयव जिसका बहुत है कभी वो बढ़ेगा कभी घटेगा अवयव का वैषम्य हो जाएगा अवयव वैषम्य ग्छत जायत इति फिर अवयव सब संश्लिष्ट हो जाएंगे कहेंगे जन्म हो गया अवयव चला गया कहेंगे नाश हो गया मृत्यु हो गया इस प्रकार जायते कहा जाएगा इदम तु निरवयत्व समता गतमिति न अवयवे अतो अवयव स्तिपण्यम इदम तु इदम कह इदम्त करके अभी किसका प्रकरण चल रहा है ब्रह्मा इदम तु ब्रह्म निरवयत्व तो निरवयव में समे तो निर्गता अवयवा य तो निर्गत कहने से उसका अर्थ नहीं है कि पहले था अभी चला गया इसका अर्थ की अविद्यमान अविद्यमाना अवयवा निरवयत्व इसलिए इसका अवयव ही नहीं है तो फिर सर्वदा ये एक रूप रहेगा साम्य गतमिति न गति नित अवय स्फुटती किसी अवयव के द्वारा ये न स्फुटती स्फुटती पांच नंबर अर्थ दे दिया अभिव्यजे अवयव के द्वारा अभिव्यजे हम कहते हैं कि ये रामानंद जी है कहेंगे रामानंद जी का अभिव्यंजन मतलब व्यंजक क्या हो आप किसको देख के कि रामानंद जी कह दिए कहेंगे ये उनका सर दिखता है उनका धड़ दिखता है हाथ दिखता है पांव दिखता है अवयव के द्वारा वो व्यस्ती सत्ता का अभिव्यंजन होता है वो दिखता है स्फुटति स्फुटति अभिव्यज स्फुट विकसन है के अवयव है क्योंकि उसका अवयव है नहीं तो फिर अवयव के द्वारा वो व्यंजित हो जाएगा दृष्टिगोचर हो जाएगा ऐसा नहीं होगा और तो अजाति अजाति ये इनजी वो दरवाजा एक कर दीजिए थोड़ा कम से कम घट जाए इसलिए ये वेदांत तो सब अरण्य है ये अरण्य में होने वाला जहाँ शहर बैठ जाता है वहाँ फिर और वेदांत तो नहीं होता है कल किसने बताया कि तपोव जी महाराज जब यहाँ थे अर्थात तो उन्नीस सौ में 100 साल पहले तब तो वो कहे थे की अब ऋषिकेश में राक्षस लोग आ गए 100 साल पहले अभी क्या स्थिति होगी चलो भाई कुछ तो करते हैं तो तो। के तो तो वो पहले यहाँ थे ना यहाँ के विद्यार्थी अतो तो, हाँ, तो, अजाति अकारपण्यम कैचि तो अजाति अजा ये ब्रह्म अजाति अजा अकापण्यम अर्थात अद्वैत तो है आगे तह, ये चतुर्थ पाद में कहा श्लोक में सामत न किचि जायते समत अर्थात समत सामतात अर्थात पंचमी अर्थ में तसी प्रत्यय हुआ है अथवा तसील भी ले सकते हैं इसका अर्थ टीका में कहते हैं समंत इति पूर्णत्व संकीर्तनम समंत अर्थात पूर्ण ये पूर्ण कुछ भी उसका उत्पन्न नहीं होता है वहां से कुछ भी नहीं उत्पन्न उत्पत्ति किसी का भी नहीं होता है आठ नंबर टिप्पणी पूर्णत्व इतिहां थोड़ा पाठ संसन करना पड़ेगा तथा चराभ्युपगत तो परा आकार चाहिए पर अभ्युपगत परमाणु परिच्छेद इतिभा समन्तत शब्द का अर्थ पूर्ण ये जो ब्रह्म है पूर्ण यही जगत का कारण है किंतु नयायिक लोग जगत का उपादान कारण परमाणु को मानते है। हैं इसलिए कहते हैं परेर यद अभ्युपगतम परे नयायिक यद अभ्युपगतम परमाणु तस्य परिच्छेद समन्तत कह करके नयायिक मत जगत कारण परमाणु उसका निराकरण करते है पूर्णत्व तो ब्रह्म पूर्ण है आगे घटीका में द्वितीय यथा न जायते द्वितिया व्याचि में आधार है अपि न अल पाठ संशोधन करना है यथा न जायते यहाँ जाये अपि न स्ुटा स्फुटती होना है स्फुटत्य है ना तो स्फुटत्य को स्फती करना है आगे वहां से कट जाएगा वो वाक्य पूरा अंतिम तक और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो ऊपर पंक्ति में न है न किंच, जायते किंचित अल्पम अपि न है ना, आगे है स्फुटती वो स्फुटती से लेकर के स्फू से लेकर के पूरा काट दीजिए बाकी का अंतिम में है फिर न स्फुटति वो न तो काट दीजिए उस उसफुटति को रख दीजिए ऊपर पंक्ति में न रहेगा नीचे पंक्ति स्फू से लेकर के पूरा काट दीजिए न पर्यंत न कट जाएगा मतलब द्वितीय पंक्ति में नीचे से तृतीय पंक्ति में न तक तो काट दीजिए आगे स्फुटति रह जाएगा अर्थात ऊपर पंक्ति में रहा यथा न जायते किंच न स्फुटती इतना वाक्य रह जाएगा तो थी, थी ना, ना ना उसको पूरा शुरू से काट दीजिए शुरू से काट करके चलिए न पर्यत अंतिम में जो स्फुटती है उसको बचा लीजिए तो रह जाएगा ना, ना। और स्फुटती के आगे जो विराम है उसको भी काट दीजिए वो विराम नहीं रहेगा भाष्य में वाक्य वाक्य का आरंभ में है ना स्फुटती स्फुट है स्फुट है वहां से काट दीजिए स्फू से काट दीजिए कहा तक तो काटेंगे न किंचित अल्पम अपि मतलब न जायते किंचित अल्पम अपि न वो न तो काट दीजिए अतः मतलब स्फुटती केवल बचेगा वहाँ और आगे स्फुटती के आगे जो विराम है उसको काट दीजिए वो विराम नहीं रहेगा, रहेगाफुटती रज्जु सर्पवत अविद्याकृत दृष्टिया जायम ये नकारेण न जायते सर्वतो अजमे ब्रह्म तथा तो तम प्रकार श्रृणु इत यथा न जायते किंचित कुछ भी नहीं उत्पन्न होता है किंचित का अर्थ अल्पमपी न जायता का अर्थ कहते हैं न स्फुटती स्फुट तो विकसन है विकास हो जाना यही उत्पन्न होना दृष्टांत देते है रज्जु सर्पवत अविद्यात दृष्टिया जाायमान तो अगर जायमान कुछ अगर उत्पन्न नहीं होता है तो ये सब जो दिखता है तो जैसे रज्जु सर्प उत्पन्न हो जाता है ऐसे ही होता है तो कैसे होता है कहते हैं जैसे अविद्यात रज्जु सर्प हो गया ऐसे ही अविद्याकृत अविद्यात दृष्टिया अविद्या के चलते जो दृष्टि होती है उसी से ये देखता है कि उत्पन्न होता है नाशमान होता है नाश होता है जायमानम अविद्यात दृष्टिया जायमानम सात नंबर टिप्पणी जायमान उपलब्य उत्पन्न होता है नहीं उत्पन्न होता है बोलकर के हमको लगता है ये हो गया जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है बोल करके हमको देखने वाले को लगता है आगे भाष्य में ये नकारेण न जायते सर्वतो जैसे वो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है और अजम एवं ब्रह्म भवती सभी मतलब पूर्ण रूप से वो अजम ब्रह्म ही होता है तथा तो उसी को तम प्रकारम श्रीणु तो क्योंकि यहाँ कहते हैं बख्सा में मैं कहूंगा इसलिए श्रोता को कहते हैं श्रृणु सुनो टीका में यथा रज्वांग सर्पो भ्रांतिया जायते तथा ब्रांति दृष्टा सर्व्रातिदृष्ट था ये, ये प्रकारेण वस्तु तो न जायते सर्वतो देशतः काल तो वस्तुत पूर्ण कूटस्थम वस्तु तथा तम ब्रांतिया जायते ब्रांति होने से में सर्प उत्पन्न हो जाता है वेदांति लोग रज्जु में सर्प उत्पन्न मानते हैं व्यावहारिक है प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक मानते हैं अनिर्वचनीय सर्प कहते हैं तो जैसे वहाँ प्रातिभाषिक सर्प मानते हैं व्यावहारिक रज्जु में प्रातिभाषिक सर्प इसी प्रकार पारमार्थिक ब्रह्म में व्यावहारिक जगत जैसे हम व्यावहारिक रज्जु को देख लेने से प्रातिभाषिक सर्प का निराकरण हो जाता है ऐसे पारमार्थिक तत्व का, का अनुभव आने से ही व्यावहारिक तत्व का, का निराकरण हो जाएगा ठीक है भ्रांतिया जायते तथा सर्व भ्रांति दृष्टिया जायमान भाषमानी इसी प्रकार के सर्व जगत भ्रांति दृष्टिया अविद्यात दृष्टि से जायमान उत्पन्न होता जैसे लगने पर भी भाषम लगने पर भी यथा, यथा का अर्थ है? ये न प्रकार यथा में क्या सूत्र लग जाएगा प्रकार थल ये न प्रकार वस्तु तो न जायते वास्तव कुछ उत्पन्न नहीं होता है न जायते किंतु सर्वत देशत कालत सर्वत भाष्य में कहा न जायते सर्वत सर्वत देश अच्छा सर्वतः का अन्वय ब्रह्म के साथ गया था किंतु सर्वतः देशत तो, कालत तो, वस्तुत पूर्ण कूटस्थम एव वस्तु भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में ध्यान ना, ये न ना प्रकार न जायते आगे सर्वत हो, सर्वत अजम के साथ उसका अंग है ठीक है हम इसको कहते हैं सर्वत अर्थात देशत कालतः वस्तुत पूर्ण अर्थात देश तो, काल वस्तु तो, तो, किसी के द्वारा ब्रह्म का विभाजन नहीं होता है कूटस्थम एवं वस्तु ब्रह्म वस्तु कूटस्थ कूटस्थ अर्थात तो असंग किसी के साथ संबंध नहीं है तथा तम इति संबंध भाष्य में में कहा तथा तम प्रकार तो जैसे वो कुछ उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार व्याख्यान करता हूँ सुनो यदि द्वितीय श्लोक उच्चारण करेंगे अच्छा। आगे तृतीय श्लोक के लिए टीका में कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्दे परमात्मा प्रकृत सकी दृति अपेक्षायाम आह प्रतिज्ञा वाक्य द्वितीय श्लोक में ग्रंथकार प्रतिज्ञा के अतो अकारपण्यम बक्ष्यामी ये प्रतिज्ञा कर दिए तभी प्रतिज्ञा वाक्य से ब्रह्म शब्द प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म शब्द कहाँ है अकारपण्ये जो ब्रह्म शब्द परमात्मा प्रकृत परमात्मा कहा गया जा। तो ये परमात्मा सकीद्रिक वो किस प्रकार के होता है इदम किमो की तो ये किम को की हो गया सकी अर्थात वो परमात्मा किस प्रकार है इति अपेक्षायाम अपेक्षा से उत्तर देते हैं आत्मा ह्या का सब जीवेर फटाका से भटादी वच्च संघाते जाता वेतनदर्शन आत्मा आकाशवद जीवे घटाकाशे इव उदित जैसा है ऐसे उनमें हो, हो जाएगा घटाधिवच संघातर जा निदर्शनम ऐसे हो, हो जाएगा आत्मा ही आकाशवत् तो यहां दृष्टांत तो किसको देते हैं को कौन हो जाएगा दृष्टांत तो और दार्ष्टांति को तो आकाश को अगर दृष्टांत तो देंगे आत्मा को टीका में पहले कह दिया देश काल वस्तु अर्थात किसी उपाय से इसका अंत नहीं होगा भेद नहीं होगा स्वगत सजातीय विजातीय तीनों प्रकार की भेद आत्मा में नहीं है तो अभी दृष्टांत तो दे दिया आकाश को और अभी पूर्व पक्ष आकाश में स्वगत भेद मानेगा नहीं, नहीं मानेगा सजातीय भेद मानेगा दूसरा आकाश नहीं है भेद मानेगा मानेगा तो आकाश से कालो अलग है आकाश से पृथ्वी अलग है विजातीय भेद मानेगा इसलिए दृष्टांत तो है आकाश दृष्टांतिक हो गया आत्मा तो ये बिल्कुल बराबर नहीं हुआ इसलिए एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं आकाश विती स्वगत सजातीय भेद शून्य इत्य विजातीय भेद है किन्तु तो स्वगत सजातीय भेद नहीं है तो कहेंगे फिर दृष्टांत दि का समान नहीं हुआ कहते दृष्टांत तो दृष्टांति का बिल्कुल समान हो जाएगा घट घट का दृष्टांत तो बनेगा नहीं बनेगा इसलिए इतने अंश में दृष्टांत तो देते हैं आकाशवत आत्मा ही आकाश जैसा अर्थात तो जैसे भेद शून्य ऐसे व्यापक हुआ और जीवे ही घटाकाशे इव अभी जब घटाकाश आ गया बहुत सारे घटो बना दिया अभी घटाकाश सब बन जाएंगे उसके चलते कौन बन गया कहते पहले आकाश था अभी घटाकाश के द्वारा ये आकाश नाना रूप से दिखने लग गया इसी प्रकार की ये सब जीवों के द्वारा ये आत्मा भी नाना हो गया जैसे घटाकाश को लेकर के आकाश नाना कहा जाता है इसी प्रकार की ये जीवों के लेकर के ये आत्मा नाना ऐसे मानते है किन्तु तो घटाकाश बनने का हेतु क्या हो गया क्या आने से आकाश में क्या आने से घटाकाश हो गया घट हो गया तो इसी को आगे कहते हैं घटाधि बच्चों संघाती जैसे आकाश को घटाकाश बनाने के लिए निमित्त तो बन गया घट इसी प्रकार आत्मा को जीव बनाने के लिए निमित्त तो बन जाएगा दिया है घटाधि बच्चों संघाती ये जो शरीर मनोबुद्धि ये संघात हो गया ये आत्मा को जीव बना दिया तो जैसे घट आकाश को घटाकाश बना दिया अगर विचार करेंगे वास्तव तो कभी घट आकाश को घटाकाश नहीं बना पाएगा इसी प्रकार की संघात भी कभी भी हमारा वास्तव स्वरूप को विभाजन नहीं कर पाएगा जैसे आत्मा आकाश जैसा अर्थात व्यापक ये तीन प्रकार की भेद रहित तो होने पर भी ये जीव सब नाना बन जाता है क्योंकि संघात के चलते है संघात में तादाद में हो जाने से संघात को एक विभाजक ऐसे हमारा बुद्धि में आ जाना जैसे घट तो आकाश का विभाजक ऐसे बुद्धि में आएगा तो तब हम कहेंगे घटाकाश जिसका बुद्धि में इतना दृढ़ है कि घट आकाश को विभाजन नहीं कर पाएगा हम कैसे कहेंगे ये घटाकाश हो जाएगा बोल करके <क्रिक्षण> हमारा बुद्धि में आ जाता है की घट आकाश को विवाह कर देता है इसी प्रकार ये संघात शरीर और मनोबुद्धि ये सब संघात आत्मा को विभाजन कर देता है ऐसे हमारा बुद्धि में आ जाता है ये अनादिकाल से अविद्या का ये संस्कार है दो नंबर टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी हो गया है श्लोक में था आत्मा ही आकाश जीवेर घटाकाशेर इवो उदित दो नंबर टिप्पणी कहा उदित उसके ऊपर थोड़ा पाठ संशोधन करना है दो नंबर टिप्पणी उदिति उदित का अर्थ प्रतीत होना चाहिए ये प्रती दे दिया ना श्लोक में दोनों वो टिप्पणी का प्रतीत इस यावत उदित निष्ठा हुआ है इसलिए प्रतीत हो जाएगा प्रती नहीं तो उदित है उदित उदित का अर्थ प्रतीत होना चाहिए प्रतीति दे दिया टिप्पणी तो में दोनों वो टिप्पणी में प्रतीत होगा उदित है तो प्रतीत होगा आगे टीका में जीव भेद अगर आकाश जैसा आत्मा अगर एक ही आप कहना चाहते हैं तो टीका में कहते हैं जीव भेद प्रतिति स्तर ही कथम ये जीव भेद ये सब प्रतिति कैसे हो रहे है? नाना जीव ये सब कैसे लग रहा है तो इसके लिए श्लोक में उत्तर दे दिया जीवे घटाकाश इव वास्तव नहीं है घटाकाश जैसा टीका में उसको स्पष्ट करते हैं यथा आकाशो विभुत् धर्म ये समाज कैसे कहेंगे धर्मो विभूत्म यकाश से आकाश विभूत धर्मगता स्वगत भेदवान न भवति स्वगत जो आकाश है वो है से उसमें स्वगत तात्वभेद नहीं है वास्तव भेद नहीं है तथा तो परमात्मा विशेष अभाव परमात्मा भी उसी प्रकार की है स्वगत भेद नहीं है क्योंकि आकाश और आत्मा परमात्मा में कोई विशेष नहीं है अर्थात कोई भिन्न नहीं है दोनों अर्थात समान प्रकार की हैं, विशेष अभाव अर्थात सामया जैसे आकाश में स्वगत भेद नहीं है इसी प्रकार की आत्मा में भी स्वगत भेद नहीं है क्योंकि दोनों ही व्यापक है निरवय है विशेष अभाव तो विभूत्वादि भी आकाशे न अविलक्षण दस नंबर टिप्पणी जैसे आकाश विभू है तो उसमें कोई स्वगत भेद नहीं है आत्मा में भी इसी प्रकार तीन प्रकार की भेद ये कल्पना होता है लोक में ब्रह्म आत्मा में तीनों प्रकार की भेद नहीं है वृक्ष स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादि वृक्षांतरात सजादियों बीजादी शिलादीत इस प्रकार पंचदशी में द्वितीय अध्याय में आता है द्वितीय प्रकरण में तो वृक्ष से स्वगत भेद वृक्ष का स्वगत वृक्ष एक ही है किंतु उसका अंदर में भेद पत्र पुष्प फलादि भी इसको लेकर के पत्र पुष्प से अलग है पुष्प फल से अलग है ये सब वृक्ष का अंदर में ही ये भेद है और वृक्षांतरात तो सजातीय अन्य वृक्ष से ये वृक्ष ये भिन्न है किन्तु सजातीय भेद वो वृक्ष ये भी वृक्ष है ये सजातीय हो गया दोनों दोनों में समान जाति है क्या जाती है दोनों वृक्षों में वृक्ष तो समान जाति दोनों में रहा और विजातीय शिला शिला में वृक्ष तो नहीं रहेगा तो ये विजातीय भेद हो गया आत्मा में इसी प्रकार की स्वगत सजातीय विजातीय भी, भी नहीं है आत्मा में सवयव होता अवय होता तो स्वगत भेद हो जाता दूसरा आत्मा हो जाता तो सजातीय भेद हो जाता और ये घटपट नदी पर्वत तो ये सब अगर आत्मा से भिन्न होते तो बीजातीय भेद होता ये सब आत्मा से भिन्न नहीं है जैसे सर्प रज्जू से भिन्न नहीं है इसलिए इस आत्मा में बीजातीय भेद भी नहीं है टीका में यथाच महाकाशो घटाकाशाकार प्रतीयते तथा परमात्मा नाना विध ना जीवाकरेण प्रती गोचरो जैसे महाकाश घटा का सा कारण प्रतीयते केवल प्रतीति होता है और हम प्रतीति को जितना महत्व देते हैं जगत हमारे लिए उतना सत्य हो जाता है ये प्रतीति का महत्व हटाना है प्रतीति का महत्व हटाएगा अगर हमारे अंदर में बासना काम ये सब हट जाए तो प्रतीति का महत्व नहीं रहेगा प्रतिहते तथा तो परमात्मा इसी प्रकार की नाना नानावि प्रती गोचरो भवती। नाना प्रकार की जीव बन जाता है वही एक ही परमात्मा कहते केवल हमको प्रतीति हो रही है हमको दिखता है लगता है ऐसे नाना जीव वास्तव नहीं है कथम संघाता परस्माद उत्पत्तिर आशंका आह घटाधिवत ये सब संघात आ करके जीव बना करके परमात्मा में विभाजन कर दिए किन्तु संघात पर परमात्मा से कैसे उत्पत्ति होता है तो कहते हैं कथम परस्मा परस्माद उत्पत्ति रीति आसंख्य भाष्य श्लोक में कहते हैं घटाधिव्य जैसे घट गट, कला घट बना दिया मिट्टी से और वो घट आकाश को विभाजन कर दिया तो इसी प्रकार के ठीक है मैं उसको स्पष्ट करते हैं तो संघाता इत्यर्थः जैसे मृदह मिट्टी से मृदह मिट्टी से घटाद उत्पन्न होते हैं तथा तो परमात्मा से ब्रह्म ब्रह्मसे पृथिव्या संघाताकारेण जायते परमात्मा का परमात्मा से अर्थात तो माया द्वारा तो ये माया का जो तामस अंश है उसमें महाभूत उत्पन्न होंगे पर, परस्माद है न परमात्मा परमात्मा एव परमात्मा ए वो पृथ्वी आदि संघाता करण तो परमात्मा ए कहने का अर्थात जो नयायी इत्यादि कहते हैं बौद्ध इत्यादि कहते हैं बौद्ध वाले कहेंगे शून्यवाद अथवा विज्ञानवाद अथवा नयायी कहेंगे परमाणु से जगत बनता है कहते हैं, हैं ये नहीं परमात्मा ए वो पृथ्वी आदि करण तो परमात्मा असंग कूटस्थ चैतन्य कैसे हो जाएगा इसलिए कहें माया द्वारा माया द्वारा ये होगा पृथ्वी आदि संघाता करण इसलिए तो ये तत्वबोध में कहते ना ये माया का जो तामस उसी से ये पंच पंचम्हाभूत के उत्पत्ति होगी पृथ्वी आदि पर जायत यदा आत्मनो जीवादीना उत्पत्तिर तदा तुत्पत दृष्टान वचनमेत यदा जब आत्मन पंचमी जीवादी नाम उत्पत्ति रिस्टा आत्मा से ये जीवो का उत्पत्ति अगर कहना है क्यों कहना है कहेंगे दिखता है जो दिखता है उसके लिए अगर आप समाधान नहीं देंगे ये कहाँ से आया क्यों दिखता है फिर आप जो कहना चाहते हैं उसको ग्रहण नहीं करेगा इसलिए जो दिखता है उसके लिए समाधान देते है कहते हैं अगर आत्मा से जीवों का उत्पत्ति अगर आपको मतलब कहना पड़ेगा तथा तस्याम तो उत्पत्तो, हो तो अर्थात उस उत्पत्ति में दृष्टान्त तो वचनम दृष्टांत तो एक दे करके समझाना पड़ेगा क्योंकि परमात्मा से कैसे उत्पत्ति होती है ये तो कोई प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है इसलिए दृष्टांत तो देते हैं बस श्लोक में कहा जातो एत तो निदर्शन परमात्मा से जीव कैसे उत्पन्न होते हैं कहते हैं जैसे घट तो घट जैसे संघात तो आगे आकर के जैसे घट घटाका बना दिया इसी प्रकार संगात तो जीव बना दिया ये समान दृष्टान है यहाँ तक श्लोक का व्याख्यान टीकाकार ने कर दिए आगे अभी भाष्य का व्याख्यान करते, है। भृत, करते हैं श्लोक से वृत्ता पूर्वकम तात्पर्य आह श्लोक से तात्पर्य आह वृत्ता वृत्त अतीत का कथन करके अभी का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में इति इत्याह। त क्ष्यामी सिद्ध्यम हेतु्यंत्री कार्यम द्वैत ऐसे यक्ष्या श्लोक में जो प्रति थे प्रति वो प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए तो तथा तो प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टान्त तो ये दोनों देंगे खाली पर्वतो बनीमान प्रतिज्ञा कह दिए इतने से नहीं हो जाएगा आपको आगे कहना पड़ेगा धूम आगे दृष्टांत तो देना पड़ेगा यथा महान सम तो हेतु दृष्टान्त तो के द्वारा प्रतिज्ञा सिद्ध होती है टीका में प्रथम पदस्थरा आह भाष्यकार व्याख्यान करते हैं प्रथम पाद का। आत्मा ही ये हो गया है। प्रथम प्रथम पाद पाद। का आत्मा ये हो गया में इसका अर्थ कहते हैं आत्मा यस्द आकाशवत सूक्ष्म निरवय सर्वगत आकाशवत उक्त जीव क्षेत्र घटाकाशतुल्य उदित उत्त आत्मा ही पर अर्थात परमात्मा आत्मा ही पर कहने का अर्थ है अर्थात अब जीवात्मा परमात्मा इस प्रकार के यहाँ भेद नहीं कर लेने आत्मा तो एक ही है दूसरा कौन है वो जीव है जीवात्मा हम कह देते हैं उसका अधिष्ठान आत्मा को लेकर के तो आत्मा ही परम यत आकाशवत आकाश जैसा सूक्ष्म है और निरवय है सूक्ष्म इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए सूक्ष्म कहा जाते हैं यहाँ सूक्ष्म का अर्थ तो परमाणु जैसा छोटा ये नहीं है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और निरवय कोई अवयव नहीं है सर्वगत व्यापक है तस्मा आकाशवत उक्त आत्मा आकाशवत क्या साम्य है दोनों में कह दिया जैसे आकाश सूक्ष्म है निरवय है सर्वगत है इसी प्रकार की आत्मा विद्या आकाश देश परिचिन्न नहीं होता है आकाश काल परिचिन्न है आकाश देश परिचिन्न नहीं होता है ऐसा स्थान है जहाँ आकाश नहीं है ऐसा नहीं होगा आकाश उक्त तो आत्मा आकाश जैसा हो गया और जीवे ही जीव सब कौन है क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्रम जाना थे क्षेत्रज्ञ घटाकाशे रीव जैसे घटाकाश आकाश का विभाज जैसा लगता है इसी प्रकार ये क्षेत्रज्ञ ज्ञ दी घटाकाश तुल्य ही घटाकाश के जैसे उदित तो, श्लोक में कहा उदित तो? उदित तो का अर्थ तो उक्त उक्त अर्थ तो कहा गया बद धातु और उक्त में क्या धातु हो जाएगा बच परिभाषा तो बच्चों की निष्ठा होने से बची सुबह ज्यादा नाम कि आगे टीका में अभी सिद्धांती अपना अनुमान देता है स्वगत तात्विक भेद शून्य विमत अर्थात परमात्मा आत्मा को सिद्ध करना चाहता है विमत दृष्टांत देता है आकाश को तो विमत स्वगता स्वगत तात्विक भेद शून्य सूक्ष्मत्वात निरवयत्वात विभूत्वात ये भाष्य में तीन चीज कह दिया द्वितीय पंक्ति में आकाशवत सूक्ष्म निरवय सर्वगत तो ये तीनों हेतु हो गया तो ठीकाकार तीनों को हेतु रूप से देखते हैं मत स्वगत तात्विक भेद शून्य विमत परमात्मा उसमें कोई तात्विक भेद नहीं है कल्पित भेद दिखता है तात्विक भेद नहीं है तीन हेतु दे दिया आकाशवत दो नंबर टिप्पणी देखिए स्वगत सजातीय से ये जो विमत स्वगत तात्विक भेद स्वगत से और सजातीय भी लेंगे सजातीय इस उपलक्षण आत्मनो विजातीय भेद साध्य वारणाय एतद् इति स्वगत और सजातीय ये दोनों भेद नहीं है ऐसा आपको यहाँ साध्य बनाना है तो क्यों और विजातीय भी लेने लेने से क्या हानि है आत्मा में तीनों प्रकार के भेद नहीं है तो स्वगत और सजातीय विजातीय तीनों कहना चाहिए टीकाकार तो केवल स्वगत कह दिए, टिपणीकार और सजातीय ले लिए किंतु विजातीय को नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं दृष्टांत किस को दिया आकाश को आकाश में विजातीय भेद रहेगा अगर आप भेद से तीनों प्रकार की भेद लेंगे तो दृष्टांत तो में साध्य नहीं रहेगा दृष्टांत तो साध्य विकल हो जाएगा इसके टिप्पणी में कहे आत्मनो विजातीय भेद दृष्टान्त अगर विजातीय भेद के लिए आकाश को दृष्टान्त बना देंगे तो साध्य वैकल्य क्योंकि दृष्टान्त तो आकाश इसमें विजातीय भेद ये नहीं मतलब विजातीय भेद तो रहेगा तो इसलिए अब विजातीय भेद नहीं है भेद शून्य कह देंगे ये साध्य विकल हो जाएगा तेयम ये जानना चाहिए इसलिए टीकाकर केवल विमत स्वगत तात्विक भेद शून्य इतने ही साध्य बना दिए अच्छा आगे नच अभी देखिए इसमें हेतु दे दिया सूक्ष्मत्वाद निरवयत्वाद ये हेतु दे दिया कुरो पक्ष कहेगा न चलो परमाणु आदो सूक्ष्म परमाणु में सूक्ष्मत्व रहेगा निरवयत्व भी रहेगा और परमाणु में ये अच्छा हाँ परमाणु में सजातीय तात्व भेद रहेगा सजातीय रहेगा तो, तो यहाँ पूर्व पक्ष कहता है कि परमाणु आदो विविचार अर्थात परमाणु में सूक्ष्मत्व तो रहेगा सूक्ष्मत्व तो आपका हेतु देते हैं कि साध्य नहीं रहेगा तो विविचार हो जाएगा टीकाकार साध्य किसको लगाए हैं स्वगत तात्विक भेद शून्य तो परमाणु में स्वगत भेद मानते हैं क्या नायक लोग नहीं मानते तो तो हैं टीकाकार के अनुसार तो ये घट जाएगा इसमें कोई व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि परमाणु में सूक्ष्मत्व तो रहेगा और परमाणु का अंदर में फिर सावयव है क्या नहीं है नहीं होने से स्वगत भेद शून्य रहेगा टिकाकार के अनुसार ये अनुमान बिल्कुल ठीक है परमाणु में व्यभिचार नहीं होगा किंतु टिकाकार आगे कहते हैं कि न से परमाणु आदो सूक्ष्म तो अर्थात तो परमाणु में सूक्ष्मत्व तो रहेगा तो व्यभिचार कैसे हो जाएगा अगर सजातीय भेद को मानेंगे तो तभी तो विचार होगा इसलिए इस वाक्य को लेकर के, ले के टिप्पणीकार दो नंबर टिप्पणी में कह दिए कि स्वगत के अर्थ सजातीय भी लेना है तभी तो व्यविचार होगा तो आगे वो टीका का पंक्ति में होगा इसलिए टिप्पणीकार ये बात कहे है। हैं ये अविनाश जी आपको स्पष्ट हुआ दोबारा कहते हैं देखिए अनुमान दिया है कि स्वगत तात्विक भेद शून्य साध्य दिया इतना और हेतु हो गया सूक्ष्मत्व अभी परमाणु में सूक्ष्मत्व रहेगा जी और परमाणु में स्वगत भेद रहेगा क्या नहीं रहेगा परमाणु में स्वगत भेद नहीं है परमाणु निरवय है निरवय होने से स्वगत भेद नहीं रहेगा अभी परमाणु में सूक्ष्मत्व तो भी रहा स्वगत भेद शून्यत्व भी रहा फिर कोई व्यभिचार हुआ क्या व्यभिचार नहीं है तो फिर आगे क्यों टिका कर कहते हैं न तो परमाणु दो सूक्ष्मत्वादर व्यभिचार परमाणु में व्यभिचार न हो मतलब परमाणु में हो जाएगा पूर्व पक्ष दोष दिखाता है तो नच तो सिद्धांत ही कहेगा पूर्व पक्ष कहता है कि परमाणुवादो सूक्ष्मत्वादर व्यभिचार व्यभिचार अर्थात तो हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा तो हेतु हो गया सूक्ष्मत्व साध्य हो गया स्वगत भेद शून्यत्व तो यह तो साध्य रहता है परमाणु में व्यभिचार कैसे होगा इसलिए साध्य में स्वगत और सजातीय भेद शून्य दोनों लेना पड़ेगा सजातीय विचार हो जाएगा इसी को देख करके टिप्पणीकार दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं स्वगत इतनी सजातीय से नहीं तो टिप्पणीकार कहाँ से लाए ये बात अपना मन से तो नहीं कहेंगे अर्थात कहीं ना कहीं भाष्य टीका में ये बात है उसको वो दिखा रहे हैं परमाणु निरवय है उसमें स्वगत भेद नहीं है किंतु एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है इसलिए सजातीय भेद आ जाए सूक्ष्म तो रहेगा किंतु सजातीय भेद शून्य तो रहा सजातीय भेद रहेगा तो विचार हो जाएगा परमाणु का नया कि लोग कहाँ परमाणु का उत्पत्ति मानते हैं तो उत्पत्ति नहीं है नित्य है ना उस दियोणु को दीवु को तो फिर अच्छा दियोन को भी विचार हो जाएगा आपका शादी तो ये परमाणु नहीं देगा अच्छा परमाणु ना आदि से दियोणु को ले लीजिए दियोणु में स्वगत भेद का भी विचार हो जाएगा सूक्ष्म रहेगा किन्तु स्वगत भेद शून्य तो नहीं रहेगा आपको अनुमान में दोष दिखाना है ना व्यभिचार पूर्व पक्ष व्यविचार दिखाएगा तो कहेगा कि सूक्ष्म तो रहा किन्तु स्वगत भेद शून्य तो दियोन को में नहीं रहा स्वगत भेद है तो दियोनिचार हो जाएगा मतलब टीकाकार का अनुमान दियोन को में व्यविचार हो जाएगा और सजातीय भेद लेंगे तो परमाणु में भी व्यविचार हो जाएगा इसलिए टीकाकार भी कहते हैं न परमाणु आद कहने से अच्छा और प्रधान को लिया दिवणु को व्यभिचार हो जाएगा दिवणु को भी सूक्ष्म अच्छा। है अच्छा ठीक है आगे ठीक है मैं और एक पंक्ति तस्य है असम्मतत्वात सिद्धांत कहते हैं हम परमाणु को ही स्वीकार नहीं करते जो परमाणु या व्यभिचार दिखा रहे हैं हम ऐसे परमाणु को मानते नहीं परमाणु से जगत बन जाएगा सिद्धांत कहते ऐसे होता है आज यहाँ तक तो, ओ पूर्ण मत पूर्ण पूर्णश पूर्णमाचार पूर्णवे शिष्य ओ विश्वा